श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग अवतार जीवन में साधक भाव पुकुर में संभवतः विष्णु भक्ति तथा शिव भक्ति की धारणाएं बिना किसी द्वेष भाव के एक साथ प्रवाहित थी अभी तक वहां शिव जी के उत्सव की भांति प्रतिवर्ष चौबीस संकीर्तन अत्यंत समारोह के साथ संपन्न होता है फिर भी शिव मंदिर तथा शिव स्थापित स्थानों की संख्या विष्णु मंदिरों के अपेक्षा अधिक है सुनारों में प्रायः अधिकतर लोग अत्यंत निष्ठावान वैष्णव होते हैं श्री नित्यानंद प्रभु ने जिस समय उद्धारण दत्त को दीक्षा देकर उनका उद्धार किया था तभी से इस जाति में वैष्णव मत का विशेष प्रचलन है किंतु कामारपुकुर के पाइन वर्ग शिव तथा विष्णु दोनों के ही भक्त थे वृद्ध गृहस्वामी पाइन एक ओर जिस प्रकार त्रिसंध्या हरिनाम किया करते थे दूसरी ओर उसी प्रकार उन्होंने शिवजी की भी प्रतिष्ठा की थी तथा प्रतिवर्ष के शिव मन शिवरात्रि का व्रत किया करते थे रात्रि जागरण में सहायता मिलेगी इस भावना से व्रत के दिन पाइन महोदयों के घर पर रात में धार्मिक नाटक का आयोजन होता था एक बार इसी प्रकार शिवरात्रि के व्रत के उपलक्ष्य में पाइन महोदय के घर पर नाटक का आयोजन हुआ गांव के समीप की ही एक मंडली द्वारा शिव जी के महिमा सूचक अभिनय की व्यवस्था की गई थी एक दंड रात्रि व्यतीत होने के बाद अभिनय प्रारंभ होने को था सायंकाल के समय यह समाचार मिला कि उस मंडली में जो बालक शिव जी बना करता था वह अकस्मात बहुत बीमार हो गया है बहुत तलाश करने पर भी शिवजी बनने लायक कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा है अतः हताश होकर मंडली के अधिकारी ने उस रात्रि के लिए नाटक को बंद रखने की प्रार्थना की है अब क्या किया जाए शिवरात्रि का जागरण कैसे हो वृद्ध लोग परामर्श करने लगे तथा उन्होंने अधिकारी से यह पूछवाया कि यदि शिव जी बनने लायक किसी व्यक्ति की व्यवस्था कर दी जाए तो वे नाटक कर सकेंगे या नहीं उत्तर मिला की व्यवस्था होने पर नाटक हो सकता है ग्राम पंचायत में पुनः यह परामर्श होने लगा कि शिवजी बनने के लिए किससे अनुरोध किया जाए निश्चय हुआ कि अल्पायु होने पर भी गदाई को शिवजी के अनेक गाने कंठस्थ हैं तथा उस भूमिका में वह बहुत अच्छा फपेगा अतः उससे ही कहा जाए शिवजी बनकर जो दो चार बातें कहनी हैं, अधिकारी स्वयं अपने चातुर्य से उसे संभाल लेंगे गदाधर से कहा गया सभी के आग्रह को देखकर वे उस कार्य के लिए सहमत हुए पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार एक दंड रात्रि व्यतीत हो जाने पर नाटक प्रारंभ हुआ गांव के जमींदार धर्मदास लाहा का श्री कृष्ण देव के पिताजी के साथ विशेष स्नेह था इसी कारण उनके ज्येष्ठ पुत्र गया विष्णु लाहा तथा श्री कृष्ण देव में भी आपसी मित्रता थी शिव की भूमिका में मित्र के अवतीर्ण होने का समाचार पाकर गया विष्णु अपने साथियों सहित उनका तदनुरूप श्रृंगार करने लगे श्री राम कृष्णदेव शिव जी की वेशभूषा धारण कर श्रृंगार गृह में बैठे हुए शिव जी का चिंतन कर रहे थे उसी समय रंगमंच पर उपस्थित होने के लिए उनको बुलाया गया उनके मित्रों में से एक व्यक्ति उनको रंगमंच की ओर लिवा लाने के लिए गया मित्र के बुलाने पर श्री राम कृष्णदेव उठे और किसी और ध्यान न देते हुए अंतरमुखी हो धीरे धीरे मंच पर आकर चुपचाप खड़े हो गए उस समय उनके जटाजूट समन्वित वेश, धीर, अचंचल, पादक्षेप तथा मंच पर पहुँच उनकी अचल अटल अवस्थिति विशेषकर अपार्थिव अंतरमुखी, निर्निमेश दृष्टि तथा अधर पर मंद हास्य देख कर सभी लोग आनंद और विस्मय से मुग्ध हो गाँव की प्रथानुसार सहसा उच्च स्वर से हरिनाम करने लगे एवं रमणियों में से किसी किसी ने मुख से मंगल सूचक शब्दोच्चारण तथा शखनाद भी किया तदनंतर सब को शांत करने के लिए मंडली के अधिकारी ने उसी शोरगोल में शिवजी की स्तुति प्रारंभ की उससे दर्शकगण कुछ शांत अवश्य हुए किंतु वे परस्पर इशारा करते हुए तथा एक दूसरे को धीरे से धक्का देते हुए धीमे स्वर से कहने लगे वाह वाह गदाई कैसा अच्छा फवा है शिव जी की भूमिका में वह ऐसा सुंदर अभिनय कर सकेगा हमें ऐसी धारणा न थी इसे हथियार कर हम भी एक नाटक मंडली बना लें किंतु गदाधर तब भी उसी प्रकार खड़े रहे विशेषकर उनके वक्षस्थल को प्लावित कर निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने के बाद भी गदाधर को इधर उधर चलते फिरते अथवा कुछ कहते सुनते न देखकर अधिकारी तथा गांव के एक दो वृद्ध व्यक्ति बालक के समीप पहुँचे तथा उन्होंने देखा कि उसके हाथ पैर शिथिल से हो चुके हैं बालक पूर्णतया अचेत हो गया है तब और अधिक शोर होने लगा किसी ने कहा जल लाओ उसके आंख तथा मुंह पर जल की छीटें दी दूसरे ने कहा पंखा झलो कोई कहने लगा कि शिवजी का आवेश हुआ है नाम कीर्तन करो और कोई यह कह उठा कि छोकड़े ने सब कुछ बिगाड़ दिया अब नाटक नहीं होगा अस्तु किसी भी प्रकार से बालक के चेत न होने के कारण नाटक बंद हो गया तथा कुछ लोग उसे कंधों पर उठाकर किसी तरह उसके घर पहुँचा आए सुना जाता है कि उस रात्रि में अनेक प्रयत्न किए जाने पर भी गदाधर का वह भावावेश दूर नहीं हुआ था घर के लोग विह्वल होकर रोने लगे थे तथा दूसरे दिन सूर्योदय होने पर वे पुनः स्वस्थ हुए थे किसी किसी का कहना है कि वे लगातार तीन दिन तक उसी हालत में थे